गए विभीषण पास पुण्य कहे वर मांग भगवान शंकर विभीषण जी के पास चलकर आए ब्रह्मा जी विभीषण जी के पास चलकर आए और कहा वरदान मांग लो ये पास शब्द में बड़ा सुंदर अर्थ ध्वनित होता है होता तो यह है कि मांगने वाला देने वाले के पास जाता है कि हम बड़ी आशा से तुम्हारे पास आए हैं हमें यह दे दो लेकिन यहां अद्भुत बात है गए विभीषण पास पुणि यहां तो शंकर जी ब्रह्मा जी विभीषण जी के पास आए कितना बढ़िया संकेत है जो भगवान के आश्रित होता है उसे देने वाले के पास मांगने के लिए नहीं जाना पड़ता है देने वाले उसके पास आकर देने के लिए तैयार हो जाते है। गए आये हैं गए विभीषण पास फोनी हम आए आए हैं तो मांगने के लिए नहीं देने के लिए ले लो कैसी अद्भुत बात है? प्रेम नदी या की सदा उल्टी वह धार मांग लो आहा विभीषण जी ने भगवान के चरण कमलों का अमल अनुराग मांगा विशुद्ध प्रेम भगवान के चरण विशुद्ध प्रेम का अर्थ न गलत चाहता हूँ न सही चाहता हूँ जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूँ प्रभु तेरी हाँ में मेरी भी हां है तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूं जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं तत् सुख सुखित्व आपकी इच्छा में मेरी इच्छा राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा राजेश्वर आनंद अगर चाहो तो मानो शिक्षा तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा तज अभिमान मिला दो उनकी इच्छा में अपनी इच्छा यही भक्ति का भाव है प्यारे यही भक्ति का भाव है प्यारे सूत्र यही मुक्ति का है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब फेल उसी का है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब फेल उसी। इस संसार की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 हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं आप जो चाहते हो वही हम चाहते हैं क्योंकि हम आपको चाहते हैं यह है अमल अनुराग ते ही मांगे ऊ भगवंत पद कमल अमल अनुराग अब आप विचार करो विभीषण जी गृहस्थ हैं पर भगवान की भक्ति की महिमा देखो शिवजी उनके पास आते हैं वरदान देने ब्रह्मा जी आते हैं वरदान देने और इतना ही नहीं हनुमान जी आते हैं उनके पास गृहस्थ का सौभाग्य देखो अच्छा एक बात और है रामचरित मानस में दो विरक्तों को क्रमशः एक को भगवान मिले और एक को भक्ति मिली, दो विरक्तों को और अद्भुत बात है कि दोनों विरक्तों को भगवान और भक्ति मिले लेकिन दोनों को गृहस्थ के कारण मिले विश्वामित्र जी को राम जी मिले दशरथ जी के कारण भगवान तो विरक्त हैं विश्वामित्र जी दशरथ जी हैं गिरस्थ तो विरक्त विश्वामित्र को गृहस्थ दशरथ जी के कारण भगवान मिले और दूसरी घटना देखो कहा क्या क्या विरक्त श्री हनुमान जी को गृहस्थ विभीषण जी के कारण भक्ति रूपी सीता जी का दर्शन हुआ बोलो भाई भक्ति और भगवान इसलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि विभीषण जी भक्त हैं हनुमान जी ने सोचा इन्हीं से भक्ति का पता लगेगा क्योंकि भक्ति पानी हो तो भक्त के पास जा जो तू चाहे कि हो घनश्याम की मुझ पर नजर पहले तो उसके आशिकों की खाके पा में कर गुजर पहले तरीका अजब है इस इश्क की मंजिल में चलने का कदम पीछे गुजरते हैं गुजर जाता है सर पहले भक्ति पानी है तो भक्त के पास जाओ यह हनुमान जी महाराज बताते हैं भक्त में यह मत देखो कि यह विरक्त है कि गिरस्त है भक्त में यह सब नहीं देखा जाता है को वह किस आश्रम से उसका संबंध है आप तो भक्त में यह देखो कि उसका भगवान से संबंध है कि नहीं पर मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवपार कितना है मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है पर ये कोई नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है और हनुमान जी यही देखने गए और एक संकेत और है राम नाम जपने वाले से भक्ति का पता मिलेगा राम जी का मंदिर बनाकर पुजारी बनकर जो रह रहा हो उससे भक्ति का पता लगेगा रामायु में जो अपने को सुरक्षित मानता हो उससे भक्ति का पता लगेगा एक तो यह बात हुई लेकिन दूसरी हम लोगों को भी सोचनी चाहिए विभीषण जी ने युक्ति बताई अब ये दूसरा पक्ष है हनुमान जी ने तो यह कहा कि हा, हा भक्त के द्वारा भक्ति का पता मिल रहा लेकिन हम लोगों को सावधान भी कर रहा है यह प्रसंग कैसे श्री तुलसीदास जी कहते हैं जुगुती विभी सन सकल सर सुना जुगुती सन उपवन सुत विदा करा युगती विभीषण थुगुति विभीषण ने युक्ति बताई क्या युक्ति बताई कि श्री सीता जी का दर्शन कैसे होगा अब शरण जी से कोई यह पूछे आप हनुमान जी को तो युक्ति बता रहे हो कि सीता माता का दर्शन ऐसे होगा इनसे कोई पूछे आपने कभी सीता माता का दर्शन किया है नहीं किया यही हमारा हाल है हम उससे मिलने की युक्ति बता रहे हैं जिससे हम खुद नहीं मिले एक महात्मा कहते थे कि युक्ति बताते रहे हम दूसरों को पंडिताई पाले पड़ी पूर्व जन्म का पाप और उपदेश ना खाली रह गए आप युक्ति बता रहे ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो इसका अर्थ क्या है हनुमान जी ने विरोध नहीं किया नहीं हनुमान जी की जगह दूसरा कोई होता तो ये कहता कि जब ने सीता माता का दर्शन नहीं किया तो हमें क्या पहुंचाओगे? हाँ? आज आजकल ऐसे लोग ज्यादा हैं इसीलिए तो हनुमान जी ने ऐसा सोचा नहीं इसीलिए सीता जी तक पहुंच गए और हम लोग ऐसे ही सोच रहे हैं इसीलिए नहीं पहुंच रहे हैं। एक आदमी हमसे बोला हमने किसी से दीक्षा नहीं ली हमने कहा क्यों नहीं ली बोले हमें कोई सच्चा गुरु मिला ही नहीं हमने कहा तुम पहचानोगे सच्चा गुरु हां हमने कहा फिर तुम ही गुरु हुए वो काय को गुरु हुए जिन्हें तुम ढूंढ लो अच्छा एक बात बताओ कई बार अरे ये औरों को उपदेश देते हैं है, खुद इनके जीवन में क्या है जरा हमसे पूछो हम जानते हैं हम इनके नजदीक रहते हैं आप क्या जानो आप तो दूर रहते हैं ऐसी बातें करते या दूसरे लोग भी कहते हैं अरे का सबको समझाते हैं खुद अच्छा बात सही है पर ऐसे लोग अपने को समझदार समझते हैं पर इतने बड़े ना समझे कि अपना नुकसान करते हैं कैसे करते हैं ऐसे करते हैं आप ऐसे समझो जैसे आप रायपुर रेल स्टेशन पर जाओ है ना और टिकट देने वाले से कहो मुंबई का एक टिकट देना ठीक है और वो दे ये रहा ये टिकट है इस गाड़ी में ऐसे बैठ जाना रिजर्वेशन पहुंच जाओगे और टिकट जो दे रहा हो उससे टिकट लेने वाला कहे कि तो तुम मुंबई गए हो कभी और मान लो वह ना गया हो और कहे नहीं साहब हम तो नहीं गए और सामने वाला कहे तो रखो अपना टिकट जब तुम ही नहीं गए तो हमें क्या पहुंचाओगे <laughs> बोलो ऐसे लोग कभी पहुंच सकते हैं कहीं इसीलिए ऐसे तर्कों अप्रतिष्ठा प्रतिष्ठा महाभारतकार कहते हैं कि तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है ये बहस करने वाले रुके रह जाते इश्क वाले कर गए तय मंजिले आकिलों के रास्ते दुशवार थे विश्वास करने वाले पहुंच जाते हैं बहस करने वाले अटके रह जाते हैं तो वो क्या कहेगा कि मैं मुंबई गया हूं या नहीं गया हूं इस चक्कर में मत बड़ो तुम। पर ये टिकट हमारा नहीं सरकारी है हमारी ड्यूटी तो केवल इतनी है कि जहां जाना है वहां का टिकट दे दो मोहर सरकारी लगी है हमारा झंझट छोड़ो हम गए हों या न गए हों इस चक्कर में मत पड़ो लेकिन अगर इस टिकट पर विश्वास करके सही रेलगाड़ी में बैठ जाओगे तो हम गए हो या न गए हो पर तुम जरूर पहुंच जाओगे इसमें कोई संदेह नहीं मैं कहता हूं गलत ही आदमी सही पर बात तो सही कह रहा है कि नहीं तो आपको सही बात से मतलब है कि आदमी से अज अगर सही बात पकड़ लें तो जीवन का कल्याण हो जाए हनुमान जी से यही सीखना चाहिए हनुमान जी क्या उनके लिए कहा बुद्धिमताम वरिष्ठम उनसे ज्यादा विवेकी और बुद्धिमान कौन होगा क्या उन्हें पता नहीं था कि विभीषण जी नहीं पहुंचे वहां तक केवल हमें युक्ति बता रहे हैं पर हनुमान जी भी कह रहे हैं हमको समझा रहे हैं खुद की हालत देखो देखो मैं ये नहीं कहता कि बताने वाला स्वयं पालन करने वाला ना हो पर मैं यह कहता हूं कि बताने वाला सच्चा है कि नहीं यह अलग बात है श्रद्धा सच्ची है कि नहीं हम पक्के गुरु ढूंढते हो सबसे ज्यादा कच्चे हम ही हैं आप विचार करो अगर श्रद्धा सच्ची है तो चलते फिरते व्यक्ति की कौन कहे एकलव्य की सच्ची श्रद्धा ने द्रोणाचार्य की मूर्ति से वह ज्ञान प्राप्त कर लिया था जो चलते फिरते द्रोणाचार्य से पांडव प्राप्त नहीं कर पाए थे यह श्रद्धा सच्ची है विश्वास सच्चा हो इसलिए हनुमान जी से यह पाठ सीखना चाहिए और विभीषण जी से यह सीखना चाहिए कि हम युक्ति तो बताते हैं लेकिन हम ही नहीं पहुंचे तो हे प्रभु हम जो दूसरों को समझा रहे हैं वह हमारे जीवन में भी आ जाए प्रभु ऐसी कृपा करो ऐसी कृपा करो दोनों तरह से और विभीषण जी ने युक्ति बताई कहा कि हम जा तो नहीं सकते और साथ ले जा नहीं सकते आपको रावण का राज्य है पर युक्ति बता सकते हैं, आप पहुंच जाओ अब युक्ति क्या बताई इसका उल्लेख नहीं है युगती युक्ति है और हनुमान जी गए सीता माता का दर्शन भी हुआ उन्हें पर हनुमान जी ने भी कहा कोई बात नहीं विभीषण जी आप युक्ति से हमें सीता माता के पास भेज रहे हो हमारे साथ नहीं चल रहे हो हमें साथ नहीं ले जा रहे युक्ति सही हनुमान जी बोले हम भी तुम्हें भगवान से मिलाएंगे पर साथ नहीं ले जाएंगे जैसे तुम हमारे साथ नहीं जा रहे हो हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे फिर बोले युक्ति से तुम हमें भेज रहे हो युक्ति से हम तुम्हें बुला लेंगे विभीषण जी ने तो ऐसी युक्ति बताई कैसे ऐसे जाना ऐसे जाना वहां छिप जाना वहां ऐसे हनुमान जी ने काम सब समझ गए और हनुमान जी छिप गए अशोक वृक्ष के पत्तों में छिप गए कितना बढ़िया संकेत है हनुमान जी ने अपने को प्रकट नहीं किया तो उन्हें भक्ति का दर्शन हो गया भगवान की कृपा का दर्शन हो गया जो अपने को ही प्रकट करना चाहते हैं उनके जीवन में भगवान नहीं अभिमान पैदा होता है और जो अपने को प्रकट नहीं करते सदा राह अपनपो दुराए उन्हें भगवान की भक्ति का कृपा का दर्शन होता है हनुमान जी छिपे और युक्ति मैंने कल निवेदन किया था